एवच सती प्रकृत कियत चिदा चिदाभास अलग है फल ब्रह्मचैतन्य फल नहीं है तो प्रकृति में क्या हुआ इतः आ भाष उदित्मा ज्ञात जनएद तत्नर्ब्रह्मणा भाष्य तस्मा उदित आभास घटे ज्ञात जनएत तत्न अज्ञातवदेव ब्रह्मा भाष्यम तस्मात उदित आभाष घटे ज्ञातत्व जन तस्मात का ब्रह्म चैतन्य और फलभेद है पहले कह दिया ब्रह्मचित्त फल और भेद ब्रह्मचित्त और फल जन भिन्न होने से उदितः आभाष उदित उत्पन्न जो आभास हुआ वृत्ति में प्रतिफलित चैतन चिदाभास घटे ज्ञातत्व जनत घट में ज्ञातता का जनक होता है उत्पन्न करता है उत्पत्ति है आभास ज्ञातत्व की उत्पत्ति आभा से आभाष ज घटे ज्ञानतत्व जनयत तत्ज्ञातत्व पुनर्ब्रह्मणाभाष्यम तत पुनर ज्ञातत्व किसके द्वारा प्रकाशित होगा ब्रह्मणा ब्रह्मणाभाष्यम ज्ञातत्व पुनर्ब्रह्मणाभाष्यम ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होता है अज्ञातत्व बदे वही जिस प्रकार अज्ञातत्व ब्रह्मणाभाष्यम अज्ञातत्व भी ब्रह्म से प्रकाश्य है अज्ञात कुंभ ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित कहा था इसी प्रकार ज्ञातत्व भी ब्रह्मा भाष्य में तस्मा दिया है तस्मा ज्ञातत्व घटे जनयते अपेक्षा है यस्माद्रह्मचित फलभेद प्रसिद्ध तस्मात् ब्रह्मचित्त और फल दोनों का भेद सिद्ध हो गया इसलिए घटे उदित आभास उदित का उत्पन्न आभास आवासीय चिद्दाभास तथा घटे ज्ञातत्व पुनर पुनर्ज्ञातत्व तो ब्रह्मणा एव आभास्यम भवती घट जो ज्ञातत्व उत्पन्न तो अज्ञातत्व तो जैसे अज्ञात घट तो में ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होता है इस प्रकार ज्ञातत्व तो भी एव एवं आभाष्यमती प्रकाश होता है ही ये प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध है अज्ञातत्व तो किसके द्वारा प्रकाश होगा अज्ञातत्व ब्रह्म के द्वारा एवं ब्रह्म चिदाभास वेद उपादित ब्रह्म चैतन ब्रह्मचिद और आभास। एक ब्रह्मचैतन और एक दोनों का भेद प्रतिपादन किया गया उसका ही स्पष्ट करते विषय भेद प्रदर्शन है ब्रह्मचैतन्य का विषय चिदावास का विषय देखा करके भेद कहते हैं धीवृत्त्या भाष कुंभा समूहो भास्यते चिदा समूहो भास्यते चिदा कुंभमात्र फल्वात्स एक स्फुरेत एक धीवृत्स कुंभाना इति धीवृत्ति धीवृत्ति आभास कुंभस्ट धीवृत्तिभास कुंभा बुद्धि वृत्ति बुद्धि का पिणाम है आभा में प्रतिफलित है चैतन्य चिदा भाष और कुंभ कुंभ के देश में अंतकृत्ति जाती है कुंभ में वृत्ति अवि में चिदाभाषा कुंभ है कुंभ में बुद्धि की वृत्ति है अवृत्ति में चैतन्य का आभान तीन बुद्धिवृत्ति आभास कुंभ नाम समूह चिदा भाष्य चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है समूह बुद्धिवृत्ति चिदाभास और तीन ब्रह्म चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं कुंभ मात्र फलत्वादास कुछ आवास तत्पुर चिदाभाष के द्वारा प्रकाशित होता है केवल कुंभ क्योंकि कुंभ मात्र फलत्वाद कुंभ मात्र निष्ठ फल है कुंभ में ही चिदाभाष है जो चिदाभास कुंभ में वृत्ति होने पर उत्पन्न हुआ और तो कुंभ मात्र निष्ठा फल होने से किसको प्रकाश करेगा केवल कुंभ को घट्ट को प्रकाश करता है चिदाभाषा किन्तु वृत्ति चिदाभास और घट तीनों को प्रकाश करेगा ब्रह्म चैतन्य केवल चिदाभास प्रकाश करेगा इसको केवल घट को कुंभ को प्रकाश करता है आभाष तो स एक केवल घट ही स्पूर्ण होता है विषय भिन्न हो गया चिदाभास का विषय हो गया केवल घट घट को प्रकाश करेगा चिदाभास वृत्ति और कुंभ क्योंकिभास विशिष्ट वृत्ति और वृत्ति विशिष्ट वृत्ति घटा कुंभाकार ये तीर्ण के समूह को प्रकाश करे ब्रह्मचैतन्य चिदा काश ब्रह्मचैतन्य भाष्य से चिदा चीद का तृतीया चीदा ब्रह्मचैतन्य समूह प्रकाश्य चिदाभास कुंभ मत मिष्ट कुंभ मत मिष्ट फल है तेन का सास न तो एक, तो तो एक, एक ही वर्ष पूरे तो रा तो है।, है तो सह तो घाटो एक ही स्कूल होता है बातें तो इस घाटक किसके द्वारा प्रकाशित होता हो सीधावास के द्वारा या ब्रह्म के द्वारा instructions... ब्रह्म के द्वारा नहीं है तो एक क्यूँ कहते दो प्रश्न का उत्तर क्या देना चाहिए ब्रह्म घटक प्रकाशित तो कुम्भ कुंभ प्रकाशित तो हुआ चिदाभास के द्वारा या ब्रह्म के द्वारा कौन करता है दोनों के द्वारा है कभी आया नहीं धीविभा कुंभान समूह वास्तव के द्वारा कुंभ प्रकाशित हुआ आभास के द्वारा ही कुंभ प्रकाशित हुआ तो कुंभ से ब्रह्म उभय वास्तः कुंभ चीदाभाष से प्रकाशित होगा हो गा, हो गा, हो गा। ब्रह्म से सीधावास ब्रह्म प्रकाश हो गया कुंभ उसमें लिंग ज्ञापक कहते चैतन्य कुंभे ज्ञात स्फुरात अन् व्यवसाय चहुरी तथोदित कुंभे अत अतो द्विगुण चैतन्य ज्ञात ते स्फुति अतः कुंभ चिदावास ब्रह्म उभ प्रकाश होने से कुंभे द्विगुण चैतन्यं ज्ञात स्फुरती कुंभ में द्विगुण चैतन्य हुआ एक कुंभ चिदाभास भाष्य और एक ब्रह्मभाष्य तो द्विगुण चैतन्य कुंभ में होगा और ज्ञात पूर्ण होता है घटक yes'. का केवल प्रकाश होगा चिदाभ के द्वारा और घटक का ब्रह्म के द्वारा प्रकाश होता है तो द्विगुण चैतन्य हो गया घट में ज्ञात स्वयं घट स्पूर थी इसलिए ज्ञातो घट ऐसे पूर्ण होता है अयम घट ज्ञान होने के बाद घट तो ज्ञात ऐसे कहा जाता है ज्ञा तो यहाँ तो घट कह करके न्याय के लोग पहले अयम घट से ज्ञान होगा उसके पश्चात ज्ञान होता है घटो या ज्ञात है ये घट ज्ञान का भी ज्ञान प्रत्यक्ष अनु व्यवसाय कहते हैं व्यवसाय ज्ञान निश्चय व्यवसाय के पीछे होने वाले है अनुव्यवसाय व्यवसाय निश्चय हो गया अयम घट है उसके पीछे ज्ञान मानते अयम घट अयम घट इतिहाकार ज्ञान वन घटम हम जाना अथवा मैं तो ज्ञात किसी शब्द से कहेंगे घटो ज्ञात कहेंगे तो ज्ञान विशिष्ट घट का भी ज्ञान है मैया घटो ज्ञात तो मेरे में घट ज्ञान हे तो घट ज्ञान का भी ज्ञान हुआ इसको अनुभव अनुव्यवसाय कहते हैं वेदांत तो मत के अनुसार जिस समय अयम घट इस ज्ञान होता है वो तो घटाकार वृत्ति प्रतिफल से सीधावा से घट ज्ञान उसके द्वारा घट प्रकाशित हुआ और घट चिदा और वृत्ति तीनों को ब्रह्म चैतन्य साखी उसको प्रकाश करता है उसी समय साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो हो जाता है इसलिए अयम घट्ट ज्ञान होने के पश्चात घट में हम जाना संशय होता है नहीं, नहीं होता है क्योंकि घट्ट ज्ञान प्रकाशित साक्षी के द्वारा हो जाता है इसलिए जिस समय घट को प्रकाश करता है उसी समय ब्रह्म चैतन्य चिदावास और वृत्ति तीनों को प्रकाश कर देता है इसे घट में द्विगुण चैतन्य दिखता है घटे द्विगुण चैतन्य कुंभे ज्ञात इसलिए घट ज्ञात इसे पूर्ण होता है अन्य न्याय के लोग और तारी क्या कहते है अनुव्यवसायत यथोदित इसको अनुव्यवसाय नाम को ज्ञान कहते हैं ज्ञात घट ऐसे ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान से होता है कहते है ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते पहले ज्ञान को सही मानते प्रथम ज्ञान का प्रकाश दूसरे ज्ञान से मानते है अपने वेदांत में जिस समय घट ज्ञान होता है वृत्ति का विषय चिदावास का विषय तो घट है घट और वृत्ति चितावास तीन को प्रकाश करता है साखी ब्रह्म चैतन्य इसलिए घटो ज्ञात होने से घट में द्विगुण चैतन्य है टीका में अतो घट से ब्रह्म चितावास वही बात तो अत का घट ब्रह्म और चिदावास दोनों से प्रकाश होने से कुंभ ज्ञात तो ने द्विगुण चैतन्य ज्ञात भान होता है चैतन्य दुगुण इधम एवं घट ज्ञातता उतन्य घट के ज्ञातता को प्रकाश करने वाले जो चैतन्य है ब्रह्म चैतन्य साखी तार्कि के नामांतरण ना उसको अनुव्यवसाय शब्द से व्यवहार करते हैं। वो तो ब्रह्म को नहीं समझ करके कति अनुव्यवसाय व्यवहार करते है अनुव्यवसाख्यम एत आहु यथोदित यथोदितम का यथोतम जो ब्रह्मचैतन है घट घट में अंतकर्ण की वृत्ति और वृत्ति में चिदाभास ये समूह को प्रकाश करने वाले इसको तार्किक को एक ज्ञान कहते अलग ज्ञान है अयम घट ज्ञान अलग है और दूसरे ज्ञान है घट हम जाना अनुव्यवसाय ज्ञान कहते तार्किक का अनुव्यवसायख्यम अनुव्यवसाय आख्याय से अनुव्यवसाय को ज्ञानांतर हम अन्य ज्ञान कहते अयम घटे ज्ञान अलग है और ज्ञानांतर होता है घट में हम ज्ञान तो घट इसको कहते अनुषा शब्द से वस्तुत जो घट ज्ञान होता है चिदावास के द्वारा घट का प्रकाश होता है वो घट वृत्ति चिदावास तीन को प्रकाश करने वाले होने ब्रह्मचैतन्य अयम घटो ज्ञातो घट बोले पुस्तक में लिखना पड़ेगा अयम घटो तो आगे ज्ञातो घट इति व्यवहार भेदादपि चिदाभास ब्रह्मोर भेदो अव मंत्रव्य छोटे में है खा ज्ञान खा ज्ञान तो तो नहीं। नहीं।। अयम घटो तो आगे ज्ञातो घट तो है नहीं लेखो अयम घटो आगे ज्ञा तो घट अयम घटो ओ आगे रहिया रहेगा ज्ञातो घट इति व्यवहार भेदात व्यवहार भिन्न भी नहीं एक व्यवहार होता है अयम घट दूसरे शब्द प्रयोग होता है ज्ञातो घट जो हो गया अयम घट हो ये होता है चिदा के कारण ऐसा व्यवहार होता है अरे ज्ञातु घट कहेंगे ये ब्रह्म चैतन्य के द्वारा इति व्यवहार भेदात व्यवहार शब्द प्रयोग है भिन्न है इसलिए चिदावास ब्रह्म और भेद अवगंत चीदा अलग ब्रह्म अलग है ये समझे ना घटो घटोंयसा सत् तो घटितुक्ति ब्रह्माग्रह तो भेत भवे घटो अयम इतिहास उक्ति घटो अयम अयम घट इतिहास उक्ति कथन है किस होता है आभास ऐसी प्रसाद आभास के प्रसाद ऐसी चीदाश के कारण चीदाभा से घट का प्रकाश होता है इसलिए अयम घट इसे कहा जाता है यह आभास के कारण चीदा भाष के कारण अयम घट इसे व्यवहार होता है अरे विज्ञातो घट ज्ञात घट ये जो कथन है ब्रह्मानुग्रह तो हवे थे विज्ञात घटे से शब्द प्रयोग होगा उसका कारण शब्द प्रयोग का कारण है ज्ञान यहाँ ब्रह्म रूप रूप ज्ञान है कारण ब्रह्म के अनुग्रह से इतु विज्ञात घटे चुप थी घटो विज्ञात विज्ञात का से ज्ञान विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट कह से ब्रह्म चैतन्य का विषय हो गया घट और ज्ञान ज्ञान क्या है कलाया ज्ञान क्या है बुद्धि? अंतकरण अंतकर एक नहीं करना क्या विशिष्ट वृत्ति एक आया था ज्ञान और ज्ञान ध्वन का वेद नहीं है चिदा भाषा वृत्ति ज्ञानम लोहांत तो कुंतवत जाड्यम अज्ञान एताध्याम व्याप्त कुंभो दिदोचते चिदाभाषिष्ट बुद्धि ज्ञान इसको बताया तो तो तो था उसमें अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहते हैं आयम घट ऐसे हो गया ज्ञान विज्ञान तो कौन से ज्ञान विशिष्ट घट घट चैत हो गया उसमें ज्ञान हो गया विशेषण ज्ञान हो गया चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि तो घट बुद्धि चिदावास बुद्धि की वृत्ति और चिदावास ये हो होगी विज्ञान तो जो शब्द प्रयोग होता है वो तीन उसका विषय हो गया घट और घट में है ज्ञान ज्ञान का वृत्ति और चिदावास घट वृत्ति और चिदावास तीनों प्रकाशित तो होने पर भी विज्ञान तो घटक आ जाएगा केवल घट प्रकाश होने से विज्ञान तो घट नहीं कहा जाएगा सत्य के अयम घटक आ जाएगा जा विज्ञान तो जा घट कहने के लिए उसका विषय ज्ञान और घट है ज्ञान है वृत्ति विशिष्ट और चिदावास विशिष्ट वृत्ति घट बुद्धिवृत्ति चिदावास तीनों को प्रकाश करता है ब्रह्म इसलिए ज्ञान तो घट इत कथन ब्रह्म के अनुग्रह से होता है इसको ध्यान रखना देहास ब्रह्मणि विविचेत यथा तथा देहांत चीदावास कुटस्थ विवेचन या विद्या देह के अंदर ये चल रहा है कुटस्थ प्रकरण है कुटस्थ कहने के लिए यहाँ चीदावास से अलग कुटस्थ देह के अंदर है उसको बताना है चीदावास से अलग एक कुटस्थ है उसको बताने के लिए ही बाहर चिदाभास और कुटस्थ दोनों को बताया बाहर दोनों बताने का कारण यही है देह के अंदर भी ब्रह्म चैतन्य कुटस्थ को समझना देहात चिदाभास ब्रह्मणि ब्रह्मी विचे देह के बाहर घटे देश में चिदाभास और ब्रह्म दोनों विवेक ऐसी निश्चय हुआ जैसे निच्च किए जाते पृथक पृथक तथा देहांत देह के अंदर भी चिदाभा कुटस्थो चिदाभास्य चिदाभास कुटस्थो विवेचन पुत्र पुत्र समझना चिदाभास भाष अलग कुटस्थ अलग उसको समझ करके मैं कुटस्थ रूप हूँ ऐसा निश्चय करना है चिदाभास में अहम बुद्धि होती है वाक्यर्थ त्वपद का लक्ष्यार्थ कुटस्थ कुटस्थ को समझे चिदाभास से अलग समझने से कुटस्थ में अहम ऐसे निश्चय होने पर सब अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होगा महावाख्यर्थ बोध के लिए पहले कुटस्थ का निश्चय होना चाहिए त्वपद का लक्ष्यार्थ कुटस्थ उसको समझे तब ब्रह्म के साथ एकता उसको नहीं समझ करके ब्रह्म के साथ एकता करे तो एकत्र नहीं होगा कुटस्थ को समझने पर ही एकत्र निश्चय करना होता है इसलिए देह के अंदर भी कूटस्थ को विवेक करना कर। आभास देहाद, सीधा बात से कृतक हो आमणी देहाद्रदेचित तद्वदाटस्थ विचेता यदा बहिभास ब्रह्मी विवेचिते तदवत भपुष्यप आभास कुटुस्थो विविचिये यदव जिस प्रकार देहादही देह के बाहर घट जैसे में आभास ब्रह्मणि विवेचिते आभासच ब्रह्म च आभास ब्रह्मणी चिताभाष और ब्रह्म विवेक से पुत्र पुत्र निश्चय किए गए घट जैसे में दोनों का विषय दिखाया द्विगुण चैतन घट में दिखाया वो बाहर दिखाया थ बपुस चेता क्या बपुसमी बपुस चिदाभास कूटस्थ ध्वन को बीवी चेतान पृथ्व पृथ समय नन बेहद बहिः चिदावासे व्याप्य घटाकार वृत्ति वद आन्तर विषय गोचर वृत्ति आभाद कथं तद व्यापक चिदावासो विभकम्यते चित्यासंके कंका करते देह के बाहर घटए चिदावास व्याप्य घट घटकार वृत्ति घटबाहरे घट देश को अंतकरण का परिणाम वृत्ति जाती है चक्षराध इंद्र के द्वारा वृत्ति घटाकार होती है घटाकार वृत्ति में चिदावास रहेगा चिदावास से व्याप्त हो गई वृत्ति देहादही चिदावास व्याप्त हो गई वृत्ति वृत्ति कैसा है घटाकार विषयकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम को वृत्ति करते है घट है विषय घटा आदि विषय में घटा घटाकार वृत्ति हुई वो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिब होता है इसलिए चिदावास से व्याप्य हो गई वृत्ति जिस प्रकार देह के बाहर चिदावास से व्याप्य घटाकार वृत्ति है क्योंकि घटा बाहर है वृत्ति बाहर जाती है उसमें स्वच्छ होने के कारण चैतन्य का, का प्रतिब होता है चीदाभाष विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते घटाकार वृत्ति को तो चिदाभाष से व्याप्य घटाकार वृत्ति देह के बाहर या अंदर बाहर जिस प्रकार बाहर हुआ घटाकार वृत्ति चिराभा व्याप्य चिदाभास व्याप्य चिदा कौन हुआ घटाकार वृत्ति जैसे है इस प्रकार आंतर विषय गोचर वृत्तिभाव घट बाहर है घटाकार वृत्ति होती है अंदर किसी विषय का अंत कौन वृत्ति तो नहीं होती है घटाकार वृत्ति रूपाकार रसाकार वृत्ति होती है वृत्ति होने से चिदावास व्याप्य वृत्ति है वृत्ति व्याप होने से उसका व्यापक चिदाभाष का निश्चय होगा हो व्याप्य व्याप, हो गई वृत्ति व्याप्य से व्यापक का निश्चय होता है व्याप्य धूम है वन्य व्यापक यत्र धूम तत्र वन्य व्याप्य से व्यापक का निश्चय होता है यहाँ व्याप्य हो गई वृत्ति वृत्ति से व्यापक चिताभाष का निश्चय होता है चिताभाष व्याप्य हो वृत्ति व्याप्य वृत्ति होने से व्यापक हो गया चिताभाष इसी प्रकार अंतर विषय गोचर वृत्ति अभा अंतर होने वाले कोई विषय उसको विषय करने वाले वृत्ति यदि होती तो वृत्ति के द्वारा सिद्धा का अनुमान करते कि तो अंतर विषय गोचर अंतर विषय को गोचर करने वाले विषय करने वाले अंतकरण की वृत्ति तो होती नहीं सुख दुखादि जो ज्ञान है वो तदाकर अंतकरण वृत्ति उसको ज्ञान प्रकाश नहीं करती वो तो साखी से प्रकाशित है आंतर विषय को विषय करने वाली जब नहीं है वृत्ति है व्याप्य वृत्ति व्याप्य नहीं तो व्यापक चिदाभास का निश्चय कैसे करेंगे कथम तदव्यापक कर, चिदाभसगम्य थे तत्पी वृत्ति अंदर के देह के विषय कोई वृत्ति नहीं हो अंतरण वृत्ति उसका व्यापक चिदाभास कैसे निश्चय करेंगे स्वीकार करेंगे यहाँ तक शंका हुई आशंकी सिद्धांत उत्तर देता है विषय वृत्ति अभावी गोचर शब्द का भी अर्थ विषय है विषय को घटा विषय को विषय करने वाले वृत्ति घटाकार वृत्ति किसको विषय करती है घट विषय है घट को घट है विषय घट को विषय करने वाले वृत्ति वो वृत्ति विषय विषय, विषय गोचरा विषय है गोचरो वृत्ति ऐसा वृत्ति विषय गोचरा घट विषय विषय गोचरा वृत्ति होगी घटाकार वृत्ति को कहेंगे विषय गोचरा और अंतकरण अंदर जो है विषय गोचर वृत्ति अभावी भी विषय घटादि को विषय करने वाले वृत्ति अंदर नहीं है नहीं होने पर भी अहमादिवृत्ति सद्भावत अहम ऐसी वृत्ति है देह में अहम आदि वृत्ति है अहमादिवृत्ति अहम सुख दुखादिवृत्ति है काम क्रोध इच्छादिवृत्ति है अहमादिवृत्ति सद्भाव वृत्ति अंदर है विषय घटपट आदि को विषय करने वाले वृत्ति अंदर नहीं होने परे भी अहम आदि इच्छा काम क्रोध आदि विषय की वृत्ति है तदव्यापक चिदा अभ्युपग अहम आदि वृत्ति अहम ऐसे भी जो वृत्ति है उसका व्यापक चिदाभाषा अभ्युपगंत शक्य थे अभ्युपगंत का स्वीकार किया जा सकता है सदृष्टान चिदा दृष्टान के साथ कहते है काम क्रोधादिकसुच काम क्रोधा संव्याप्य वर्तते तप्ते समाप्य वर्त लोहे वह निर्यथ तथा निर्यथा काम क्रोधा संव्याप्य लोहे एक अहम वृत्ति अंतकोण में होती है उसमें चिदाभाषा रहता है और काम क्रोध इच्छा देशा, ये सब द्वेशकोण की वृत्ति है परिणाम है काम क्रोधादिकाभाष समाप्य वर्तते ये अंतकरण का परिणाम वृत्ति है अहम वृत्ति है काम क्रोधादि वृत्ति है इन वृत्तियों में चिदाभाष सम्व्याप्य व्याप्त होकर के रहता है लोगों को गर्म करेंगे एकदम लाल हो जाएगा गर्म होगा रोह लोहे बन्नी है, है? एक देश में पूरा यथा वन्नी व्याप्ता है सप्ते लोहे यथा वही व्याप्ता है व्याप्त होकर के इसी प्रकार काम क्रोध आदि सर्वत्र वृत्ति में चिदाबास व्याप्य वर्तते व्याप्त होकर के तो काम क्रोध अहम वृत्ति अंदर है वो व्याप्य है, है। चिदाबाश के द्वारा व्यापक कौन होगा व्यापक का, हो, तो का हो जाएगा तो व्याप्य विषय नहीं होने पर भी बाहर घटपट आदि विषय अंदर घटपट आदि नहीं होने पर भी अहम आधिवृत्ति है काम क्रोध अधिवृत्ति है उसके द्वारा व्यापक चिताभाष का निश्चय हो जाएगा ओम। वृत्तिना चिदाभास भाष्य अहमा जो वृत्ति है चिदाभास के द्वारा प्रकाश है दृष्ट प्रपंच न स्पष्ट दृष्टान विस्तार करके स्पष्ट करते हैं। समात्रम समात्रम भासे तप्तं। तप्तं। लोहं लोहं तोह नान्य स सहिता सहिता वृतव भाषि काम लोहम स्म भाषे न कदाचन अन्य तप्त लोह गरम लोह अपने को ही प्रकाश करता है अन्य को नहीं दीप में जितने है, इतने लोहा में बनने अधिक है या कम है लोहा में बनी इतने लोहा लाल हो गया उसमें बनने अधिक है दीप में अधिक है दीप में बनी और इतने लोहा में बनी समान है दीप इतने व्यक्ति को जलाया और इतने लोहा ला रहे समान बने इतने बाती बीपो को हाथ में बंद कर देते सकते ना करते है नही अरे लोहा पकड़ दो समान हो लोहा में अधिक है अधिक होने पर भी दीप जितने प्रकाश करता है लोहा पिंड इतने प्रकाश करता है इसलिए कहते थोड़ा लोहा पिंड के पास में कोई थोड़े प्रकाश हो सकता है किन्तु ऐसे प्रकाश नहीं दीप जैसे छोटा सा दीप प्रकाश कर देता है नी इसी प्रकार यहाँ सामतम भासे है तप्तम लोहम तप्त लो अपने को ही केवल प्रकाश करता है कदाचन अन्यतन एवं आभाष सहिता वृत्त है जो वृत्ति अंत कर्ण वृत्ति है चिराभाष जो वृत्ति है स्वस्थ भाषिका है अपने ही प्रकाशिका है जैसे लोह अपने को ही प्रकाश करता है तप्त लोह अन्य को नहीं है ठीक इसी प्रकार यहाँ जो अहम वृत्ति में चिरा भाष है केवल उसी वृत्ति को ही प्रकाश करेगा और कुछ नहीं करेगा तो तचिदाष्येत अहमेहे चिदाभास्युत्थस्व व्युत्दय तदुिन वृत्भावसर दर्शयति चिदाभास करके सिद्धा को बताया अभी कुटस्थ स्वरूपम विस्पादय तुम कुटस्थ स्वरूप को दिखाने के लिए स्पष्ट करने के लिए उसके लिए उपयोगी वृत्ति अभाव अवसर में दर्शे थी वृत्ति के अभाव का अवसर देखे वृत्ति का कभी अभाव अंतकरण की वृत्ति के परिणाम अंतकरण का परिणाम उसके अभाव क्योंकि वृत्ति के अभाव को भी कुटस्थ प्रकाश करता है क्रद्छे विच्छेद जाये वृतो किला सर्वा अलीय सुप्तिमूर्चा सधिषुर्धि अखिल वृत क्रमाद विच्छिदिचिद जायंत जितने वृत्ति तो है अंतकोण तो का परिणाम घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति रूपाकार वृत्ति रसाकार वृत्ति काम क्रोध वृत्ति ये अंतकन का परिणाम होते हैं ये वृत्ति होते हैं जितने वृत्ति है क्रमाद जायंते एक साथ वृत्ति होती है अलग अलग क्रमाित है छोड़ छोड़ करके कभी कभी शीघ्र होने पर अति शीघ्र हो तो पता नहीं चलता बीच में विच्छेद करके किंतु छोड़ छोड़ करके है कमल पुष्प है उसके पुष्प के जो दल कमल को रखेंगे दस रखेंगे पुष्प का जो क्या कहते हैं उसको कांकुड़ पंख तांक है, है। पुष्प के दलों को दस रखेंगे और बड़े स्त्री के द्वारा उसको भेदन करो एक साथ वेदन कोई कर देगा नहीं नहीं कर, कर सकते एक दो घंटा एक साथ इससे भेदन करना कर सकते हो जयदन एक साथ हो गया <laughs> पहला वेदन पहले होगा दूसरा उसके बाद पहले भेदन के बाद दूसरा, के बाद तृतीय इसी क्रम से जल्दी होने का लगता है एक साथ हो गया ऐसे लगा पूरा जल्दी एक साथ दो क्रम से होता है ठीक इसी प्रकार मृत्युओं की उत्पत्ति इसे होती है क्रम से है कभी रह, कभी बहुत छोड़ कर कभी काम कम छोड़ करके कभी कभी छोड़ करके कोई विचार करता है बीच में समाधि हो गई किंतु विच्छेद विच्छेद होकर के मृत्यु होती है किंतु सर्वापि विलीअंत सुप्ति मूर्खा समाधि सुचुचित अवस्था में अंत कौन होती है मूर्खा होने पर नहीं और समाधि काल में नहीं जब वृत्ति है तो समाधि नहीं और जो समाधि है तो समृत्ति नहीं वृत्ति निरोधक तो सर्वापी वृत्त सुप्ति मूर्खा आदि समाधि सो का अभाव हो जाता है तो वृत्ति तो होती है क्रमश से उत्पत्ति होती है और सुप्ति मूर्खा आदि में उसका अभाव इतने केवल देखा दिया वृत्ति क्रमश उत्पन्न होती है और सबका विलय हो जाता है मृत्यु का अभाव है मृत्यु का अभाव को समझने पर कुटस्त को बताएंगेदेद्य जाये वृक्ष योगिना सर्वादीय शुद्धि